भागवत श्रीमद्भागवतथा ओं नमो भगवते वाशुदेवाय भागवत महात्म्यम परीक्षित और वज्रनाभ का समागम शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन व्यासुवाच श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णा चानंद सुखावर्षिणे निरोध हेतवे महर्षि कहते हैं दिन का स्वरूप है सच्चिदानंद घन जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं नविसारण्य क्षेत्र में सूर्यजी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूर्यजी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया ऋषियों ने पूछा सूर्य जी धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्यभिषेक करके हिमालय पर चले गए तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया सूत जी ने कहा भगवान नारायण नरोत्तम नरदेव सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए नारायण नमस्कृत्य नरम चम देवी सरस्वती व्या ततो जय मुदीर सोन का दृषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहाँ चलकर वद्रनाप से मिलजुल आए जब वद्रनाप को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं तब उनका हृदय प्रेम से भर गया उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनके आगवानी की चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए वीर परिक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्णचंद्र में ही रमता रहता था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रना वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंग आलिंगन किया इसके बाद अंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए तब उन्होंने वद्रनाभ से यह बात कही राजा परीक्षित ने कहा हेतात तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामहों को बड़े बड़े संकटों से बचाया है मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है प्रिय वद्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजका में लगे रहो तुम्हें अपने खजाने की सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने राजा परीक्षित से कहा वज्रनाभ ने कहा महाराज आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियो की सूर्यवीरता से भली भांति सम्पन्न हूँ मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूं तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे जब वज्रनाथ ने परीक्षित से यह बात कही तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलवाया यही महर्षि सांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि सांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे वज्रनाभ ने विधिपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे शांडिल्य जी ने कहा प्रिय परिचित और वज्रनाभ मैं तुम लोगों से व्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ तुम दत्तचित्त होकर सुनो व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है सत्व रज तम इन तीन गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है इसलिए उसे व्रज कहते हैं वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं इस पर ब्रह्मस्वरूप व्रज धाम में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है वे आत्मा राम और आप्ताम हैं प्रेम रस में डूबे हुए रसिकजन ही उनका अनुभव करते हैं भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं